शिवपुराण रुद्रसंिता देवता आदि सहित मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर श्रीहरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया तदनंतर देवता मुनि और प्रजापति आदि जिनके स्वरूप ही हैं वे श्रीहरी उन सबको सांस ले अपने वैकुंठ धाम में भगवान शिव के शुभ निवास गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है मनुष्यों से भिन्न किन्नर अप्सराएं और योग महात्मा पुरुष उसका भली भांति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही ऊंचा है उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नाम का महादिव्य एवं रमणीय पुरी है जिसे सब देवताओं ने देखा उस पुरी के पास ही सौगंधिक वन भी देवताओं की दृष्टि में आया जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नामक कमल खिले हुए थे उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा ये दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती हैं जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती है यक्षराज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूर पर शंकर जी के वटवृक्ष को देखा उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी वह वृक्ष सौ योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएँ पचहत्तर योजन तक फैली हुई थी उस पर कोई घोसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप तो उससे सदा दूर ही रहता था बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को ही उसका दर्शन हो सकता है वह परम रमणीय और अत्यंत पावन है वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है योगियों के द्वारा सेव्य और परम उत्तम है मुमुखुओं के आश्रयभूत उस महायोग में वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा मेरे पुत्र महासिद्ध संकादि जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले और शांत हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे भगवान शिव का शिव परम शांत दिखाई देता था उनके सखा कुबेर जो गुजों और राक्षसों के स्वामी हैं अपने सेवक गणों तथा कुटुंबी जनों के साथ विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण किए बैठे थे भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सुहिद हैं नारद उस दिन वे एक कुशासन पर बैठे थे और सब संतों के सुनते हुए तुम्हारे प्रश्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे वे बाया चरण अपनी दाई जाँग पर और बाया हाथ बाएँ घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा तर्जनी को अंगूठे से जोड़कर और अन्य उंगलियों को आपस में मिलाकर फैला देने से जो बंध सिद्ध होता है उसे तर्क मुद्रा कहते हैं इसी का नाम ज्ञान मुद्रा भी है तर्क मुद्रा से विराजमान थे इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रयदाता भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर लिया तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं तत्पश्चात देवताओं सिद्धों गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा स्वयं श्री विष्णु को एवं बुझ को नमस्कार करने वाले भगवान शिव से थ्रीहरि ने आदरपूर्वक वार्तालाप आरम्भ किया